इसके बाद ऑपरेशन रूम में घुसने से पहले विक्रांत ने इंस्पेक्टर करण को बताया कि कैसे कैसे उसने नंदू को अरेस्ट किया था जाहिर है उसने अपनी कहानी में एक बार भी अदृश्य शक्ति से जुड़ी किसी भी घटना को जाहिर नहीं होने दिया था अपनी पुरानी स्टाइल को फॉलो करते हुए विक्रांत ने खुद को पूरे सीन का एकमात्र हीरो और नंदू को खूखार विलन बताते हुए सारी कहानी कह डाली ऐसे में उसकी फिल्मी कहानी करण और रूही ने बिना पलक झपकाए सुनी थी वो लोग विक्रांत के एक एक शब्द को ऐसे सुन रहे थे जैसे मानो ये सब आगे उनके प्रमोशन में काम आने वाला है फिर जब ट्रक वाली बात आई तब विक्रांत ने बताया कि वहां पर उसकी किस्मत अच्छी थी उसने तो ट्रक चेज को लेकर ये तक कह दिया था कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसने कैसे उन लोगों को पकड़ लिया फिर उसने इस बात को इग्नोर करते हुए ये बताना शुरू कर दिया की कैसे उसने अकेले ही एक एक करके सभी गुंडों को मार डाला यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि कैसे उसने उस लुटेरे को भी मार गिराया था जिसके हाथ में बंदूक थी फिर जब नंदू को पकड़ने वाले इंसिडेंट की बारी आई तो उसने ये कह दिया कि उस टाइम मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि मुझे अपनी चोट का भी ध्यान नहीं रहा मेरा घुटना टूट चुका था लेकिन फिर भी मैं इस बार उसे बच नहीं जाने देना चाहता था और मैंने सोच लिया था की आज चाहे मेरी जान रहे या जाए मैं किसी भी हालत में नंदू को पकड़ कर रहूंगा इसमें भी उसने स्केटबोर्ड वाली घटना को इग्नोर कर दिया था पूरी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर करण और रोही की नजरों में विक्रांत किसी सुपर हीरो करके विक्रांत को ध्यान से देखे जा रहे थे इसी टाइम विक्रांत को भी इंस्पेक्टर करण ने केस के बारे में सब कुछ बता दिया था नंदू समेत छह लुटेरों ने मिलकर इस सिगरेट रॉबरी को अंजाम दिया था जिसमें से तीन लोगों की मौत हो चुकी है इन तीनों में से एक तो प्रतीक था जो कि विक्रांत की गोली से ही मरा था फिर ट्रक के ड्राइवर जो कि ट्रक के पलटने के बाद उसमें से बाहर गिर गया था और फिर तीसरा आदमी रोनी था जिसे विक्रांत ने एक पंच मार कर ही मौत के घाट उतार दिया था जाहिर है ये केस बहुत बड़ा है ऐसे में ये भी कन्फर्म हो चुका था की इन लोगों के अलावा नंदो के साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है ऐसे में पुलिस उन लोगों का भी पता लगाने में जुटी हुई थी वहाँ आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे और जितने भी अन्य सबूत और तो गवाहार थे उन सभी को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस नंदू के अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी हुई थी इसके साथ ही इस केस में बहुत से बेगुनाह विक्टिम भी थे पहले तो इन लोगों ने जिससे हरे रंग वाला वैन लूटा था उसका भी मर्डर कर दिया था और उसकी डेड बॉडी को उन लोगों ने वैन की पिछली सीट पर छुपा दिया था इसके अलावा नंदू के ट्रक लेकर भागने से लेकर पब्लिक एरिया में लोगों के ऊपर अटैक करने के साथ ही रास्ते में ना जाने कितनी गाड़ियों को भी टक्कर मारकर उन्हें नुकसान पहुंचाया था इन लोगों की वजह से दो लोगों की जान गई थी आठ लोग घायल हुए थे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी इन लोगों की वजह से काफी नुकसान हुआ था इस पूरे घटनाक्रम को याद करते हुए विक्रांत काफी भावुक हो उठा था सिगरेट के लिए हाईवे पर मारा मारी करने वाले लोगों से लेकर बीएमडब्ल्यू एमडब्ल्यू के ड्राइवर तक और फिर नंदू को पकड़ने के दौरान जिस बूढ़े पर नंदू ने हमला किया था उस तक ना जाने कितने लोग इस इंसिडेंट की वजह से प्रभावित हुए थे ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से और उसकी गलत हरकतों की वजह से हुआ था अचानक से विक्रांत उठकर बैठ गया शायद उसने कोई डरावना सपना देखा था वो अपने बिस्तर पर सीधे उठकर बैठा हुआ था सर रूही जो विक्रांत के बेड के बगल में लेटी हुई थी उसने जल्दी से उठकर बैठते हुए पूछा फिर उसने कमरे की लाइट जलाते हुए कहा क्या हुआ सर कोई सपना देखा क्या आपने मेरी तरह विक्रांत जोर जोर से साफी पसीना आया हुआ था उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आंखों के सामने मानो अंधेरा छा उठा था बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखों को खोलते हुए कुछ देखने की कोशिश कर पा रहा था थोड़ी देर तक यूही स्ट्रगल करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने खुद को शांत किया जब रोहि ने देखा कि विक्रांत काफी बेचैन लग रहा है तो उसने जल्दी से उठकर रूम की दूसरी लाइट को भी जला दिया ताकि वो विक्रांत को ध्यान से देख सके विक्रांत काफी परेशान नजर आ रहा था अभी भी उसके माथे पर भयानक पसीना छाया हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल सूखे पड़े हुए थे रोहि ने फिर तुरंत विक्रांत के हाथ में पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा लीजिये थोड़ा पानी पी लीजिये आपको आराम मिलेगा विक्रांत ने अपनी नजरों को सामने की दीवार पर टिका दिया और बिना कुछ बोले बड़े ध्यान से उस तरफ देखने लगा उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई में वो किसी भयानक सपने से डर गया है इस सपने में उसने गैरेज के मालिक प्रतीक को देखा था जिसका आज उसके हाथों खून हुआ था फिर वो ड्राइवर जो ट्रक से बाहर फेंका गया था और फिर उस बॉडी बिल्डर रोनी को भी देखा था जिसे विक्रांत ने मार डाला था अजीब बात यह थी कि विक्रांत ने उस ड्राइवर का चेहरा देखा ही नहीं था लेकिन अभी सपने में उसे ड्राइवर का चेहरा साफ नजर आ रहा था रूई ने फिर कहा यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने नैना मैडम को सब कुछ बता दिया है उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बोल दो उन्हें जल्दी से कॉल कर लो लेकिन आप बहुत देर से उठे विक्रांत ने जब रूही का चेहरा देखा तो उसके बाल वगैरह काफी बिखरे हुए थे और वो काफी थकी हुई नजर आ रही थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी देर से विक्रांत के होश में आने का वेट कर रही थी और जब से विक्रांत बेहोश हुआ था तब से शायद वो कहीं गई भी नहीं थी रूही की टेबल के सामने ही एक मोनिटर लगा हुआ था जिसमे विक्रांत की हार्ट बीट चलती नजर आ रही थी उठने के बाद विक्रांत ने अपनी आदत के अनुरूप तुरंत अपने हाथ में लगी घड़ी में टाइम देखने की कोशिश की लेकिन इस वक्त उसकी कलाई खाली पड़ी थी फिर जब रूही की नजर विक्रांत पर पड़ी तब उसने तुरंत ही जवाब दिया सुबह के दो बज रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप नैना मैडम को विक्रांत ने अब जाकर अपना मुंह खोला और उसे अपना मुंह काफी सूखा सूखा सा लग रहा था फिर उसने पानी का गिलास उठाकर एक घूट में इसे खाली कर दिया हालाकि इस पानी से भी विक्रांत को ताजगी नहीं मिली ऑपरेशन हो गया है आपका लेकिन अभी आपको अपना पैर नहीं हिलाना है रूही ने विक्रांत के दाहिने पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा जिस पर अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ था पुरुष ने आगे कहा आपका ऑपरेशन ढाई घंटे तक चला है आपको रात में बारह बजे ही होश आ जाना चाहिए था लेकिन शायद आपको नींद बहुत ज्यादा लगी थी इसलिए अभी तक आप सोते रह गए बातचीत के दौरान विक्रांत ने रूही के हाथ में खाली गिलास पकड़ा दिया और फिर इसी बीच विक्रांत ने रूही से सवाल किया प्रतीक मर चुका है क्या आप ही मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप ही ने तो उसे मारा था ना उन्हें अपनी भाई सिकोड़ते हुए जवाब दिया और लोकल पुलिस ने तो कंफर्म कर ही दिया कि वो मर चुका है और वो नंदू का ही आदमी था